हरिओ तारा नायक शेखराय जगदाम धार धारा धर छाया धारक कंधराय गिरजा संगीक संगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने ना ना नारायणे नास्ति नागै स्निग्धम थार मुगुध स्निग मधुरमुरली धीरनाद विवश गोकुलम व्याल्व श्याम काम व्रज जनमनो मोहन चित्ते चित्म निवसत महो वल्ल वल्लभ रामोयम स्वभामोम स्वजनतमशोनाशक सुलीया प्रबलपुषारृथुरीव गिरा श्रीरपेकी कश हृद अखंड दो हृदय सदन में विलसो सगुर सद सदगुण ध्यानगम्यम निरंजन अखंड पाद वयी भूयो नमाह अखंडानंद पाद वई माम हम श्रीमारायण नारायण नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्रीम नारायण नारायण नारायण नजम नारायण नारायण नारायण भजमार भजम नारायण नारायण नारायण भजमारायण न सदगुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु नारायण न सदगुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु नार Yen Shima Nara, Yen Nara, Yen Nara, Yen Shima shi Nara, Yen Nara, Yen Nara, Yen Shima Nara.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 सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को को पार दीन पात की श्रवण को कौन पालन हार। जीवंधन श्री प्रिया प्रीतम के पावन चरणारविंदों विंदो में कोटिशाहवंदन परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री अपने परमाराध्य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 आप सबके भी पावन पवित्र चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता है यदि शुद्ध पवित्र आहार नहीं मिलेगा तो शरीर स्वस्थ रहने वाला नहीं है वैसे ही मन को पवित्र रखने के लिए मन को स्वस्थ रखने के लिए सद्विचारों की आवश्यकता है आज अधिकतर लोग शरीर को तो स्वस्थ रखने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु तो मन स्वस्थ रहे इस पर प्रयास ढीला पड़ गया है अगर मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता है और शरीर स्वस्थ भी हो यदि मन स्वस्थ नहीं है पवित्र नहीं है तब भी सुख नहीं मिल सकता है तो मन को पवित्र रखने के लिए सद्विचारों की आवश्यकता है और यह सद्विचार हमारे जीवन में महात्माओं से मिलते हैं क्योंकि उनका जीवन विचार में ही डूबा रहता है चिंतन में ही डूबा रहता है महात्मा का स्वभाव होता है वह चिंतन करता है कैसे विचारों को समाज में दिया जाए जिससे समाज उन विचारों को प्राप्त करके मन को पवित्र करके शांत और सुखी बने इसी प्रणाली को बढ़ाते हुए महात्माओं ने वेद आदि का प्रचार किया और जब वेदों को समझने की क्षमता हमारी मति में नहीं रही तो पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ अनेकानक पुराणों के माध्यम से विचारों को समाज में फैलाना अगर एक भी विचार किसी एक भी व्यक्ति के मानस में लग गया तो उसका जीवन पावन और पवित्र बन गया इसलिए पुराणों की चर्चा की जाती है कल मैंने निवेदन किया था जो 18 पुराण हैं उसमें से ये विष्णु पुराण की बड़ी पावन पवित्र गाथा है यह पुराण हमारे मन को पावन और पवित्र बनाता है साथ में ही हमारे जीवन को जीवन जीने की कला भी सिखाता है कल आप लोगों ने श्रवण किया महात्मा मैत्रेय ने देखो ये नए नए नाम हैं इसलिए थोड़ा ये हमारे जीवन में याद रहे ये बड़ा कठिन हो जाता है किंतु नाम भले याद न रहे हमारे जीवन में घटना भले ही याद न रहे किंतु उस घटना का लक्षार्थ क्या है वह घटना क्यों सुनाई गई है उसका लक्ष्य याद रखना चाहिए नाम याद करके हमको जरूरत भी क्या है कोई अगर कहानी सुनानी हो कथा कहनी हो तो तो नाम याद रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि नाम याद नहीं रहेंगी तो कथा आगे बढ़ेगी नहीं कितु जिनको अपना जीवन पवित्र बनाना है उनके लिए नाम की याद रखने की आवश्यकता नहीं उसके काम की ही याद रखना आवश्यकता है तो मैंने निवेदन किया था आप सबके कि महात्मा मैत्रे ने अपने गुरुदेव पराशर की बड़ी सेवा की और सेवा करने के बाद उनसे एक प्रश्न पूछा जब वह शांत चित्त एकांत वातावरण में बैठे थे तो उन्होंने प्रश्न किया महाराज इस संसार का उपादान कारण कौन है देखो ये संसार जो आप देख रहे हो संसार माने होता है जो सरकने वाला है जो सरके उसका नाम संसार देखो जो सुबह आपने देखा था वो शाम को नहीं रहा सरक गया लगता एक ही जैसा है ऐसा लगता है जो कल संसार था वह आज है सड़क या रहा है प्रत्येक क्षण इसी के लिए इसका नाम संसार है इस संसार का उपादान कारण क्या है देखो उपादान कारण माने होता है मैटर जैसे ये कपड़े का उपादान कारण क्या है रुई है धागा है और इसका निमित्त कारण बनाने वाला कौन है तो कहेंगे जुलाह बनाने वाला है मशीनों में बनाया गया है तो पहले ये बना किससे जैसे इसमाइक का उपादान कारण लोहा है प्लास्टिक आदि है तो इसमें बना किस कारण से है जिस कारण का नाम ही उपादान कारण है जो कार्य के बन जाने पर भी समाया रहता है देखो भाई थोड़ा तो बुद्धि लगाना चाहिए क्योंकि यह ज्ञान मनुष्यों का ज्ञान है बुद्धिमानों का ज्ञान है तो देखो जो कार्य बन जाने पर भी जो कार्य में समाया रहे उसका नाम उपादान कारण है जैसे ये धागे से कपड़ा बना तो कपड़ा बन जाने के बाद धागा इससे अलग तो नहीं हुआ धागा इसमें है कि नहीं जैसे स्वर्ण से आभूषण बने तो आभूषण बन जाने के बाद क्या स्वर्ण उससे जुदा हो गया जुदा नहीं होना ये जो मकान आप देख रहे हो इसमें जो मेटल लगा हुआ है सरिया है पत्थर है सीमेंट है पानी है तो मकान बनाने समय इसका प्रयोग आया किंतु मकान बन जाने के बाद क्या यह इससे जुदा हुआ नहीं जुदा हुआ देखो उपादान कारण कार्य बन जाने के बाद भी बना रहता है किंतु निमित्त कारण उससे अलग हो जाता है अब इसको मकान को बनाने वाला कौन है किस कारीगर ने बनाया था किस इंजीनियर ने इसका नक्शा बनाया था इसको यदि आपको पता लगाना हो तो गहराई पर जाना पड़ेगा श्री हरि हरिभा जी महाराज के पास जाकर पूछना पड़ेगा किस किस से बनाया कहां कहां से कौन कारीगर लाए? तो महाराज वो तो अलग हो जाएगा मैटर ही अलग हो जाएगा उपादान कारण का ही प्राय ये है जो कार्य बन जाने पर भी सदा बना रहे तो देखो इस संसार का उपादान कारण है विष्णु परमात्मा उस परमात्मा का नाम ही विष्णु है क्योंकि वह व्यापक है अब उन्होंने इस प्रणाली को समझाया जो कल आप लोगों ने श्रवण किया कैसे आकाश बना कैसे वायु कैसे अग्नि कैसे जल उसका परिणाम नाप क्या है उसकी जल आदि का आकार प्रकार क्या है ये आप लोगों ने कल श्रवण किया अब देखिये यहां रौद्र सृष्टि का वर्णन पराशर महात्मा ने किया है ये रौद्र सृष्टि कैसे है कल मैंने निवेदन किया था कि जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उत्पन्न हुए और पिता ने कहा बेटा सृष्टि बनाओ तो मना कर दिया जब मना कर दिया तो भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है हमारे यहां भागवत महापुराण में वर्णन है कि मना कर देने से क्रोध का संचार हुआ और भ्रगुटी से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ और रोने लगे इसलिए उनका नाम रुद्र रख दिया गया अब यहां ये वर्णन है कि प्रादुर्शित प्रभो अंकेत कुमारो नील लोहिता देखो ये पुराण यदि आप गुरु परंपरा से नहीं पढ़ोगे तो उलझ जाओगे कैसे उलझ जाओगे भागवत में कोई दूसरी कथा है और विष्णु पुरा, पुराण में दूसरी कथा तो लोग यही कहेंगे भागवत में तो ये वर्णन है अमोक पुराण में ये वर्णन इसमें गलत ढंग से क्यों वर्णन किया गया अब ये सही है कि वो सही है उलझ जाएंगे उसमें आपको बताएं सही दोनों हैं कल्प भेद से क्योंकि यह सृष्टि बार बार यथापूर्वकल सृष्टि का क्रम चलता रहता है तो कभी सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है कभी सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है तो एक कल्प में ब्रकोटी से उत्पन्न हुए और दूसरे कल्प में ये कुमारो नील लोहिता अंक से गोद से उत्पन्न हुए और सुस्वरम स्वर से रोने लगे और रोए ही नहीं महाराज इधर उधर दौड़ने लगे जब दौड़ने लगे तो उनको रोता हुआ देख करके ब्रह्मा ने उनका नाम रख दिया रुद्र महाराज एक बार नहीं दो बार नहीं ये सात बार रोए हैं इसलिए इनके सात नाम सप्त तो नाम इनके रखे गए हैं सात नाम और इनके रख दिए गए उनके नाम हैं भव सर्व ईशान पशुपति भीम और उग्र और महादेव इनके रहने के स्थान भी बता दिए गए याद रखिए कहां, कहां ये रहते हैं तो इसका नाम वर्णन किया गया जो भाव भगवान है वो सूर्य में रहते हैं एक जल में रहते हैं एक पृथ्वी में रहते हैं एक वायु में रहते एक अग्नि में रहते हैं एक आकाश में रहते हैं एक, एक भगवान शिव जो ब्राह्मण लोग यज्ञ में दीक्षित हो जाते जैसे यज्ञ प्रणाली चल रही है तो जिन ब्राह्मणों को हमारा दीक्षित कर दिया गया अर्थात उनका वर्णन कर दिया गया उसमें भगवान रहते हैं शिव और एक भगवान शिव का चंद्रमा में वास है और महाराज इनकी पत्नियों का भी यहां कर दिया गया है अब महाराज कहते हैं भ्रगु के माध्यम से ख्याति और ख्याति पत्नी से धाता और विधाता नाम के दो उत्पन्न हुए आप लोग घबराइएगा नहीं सोचोगे कहां तक भी भी कथा भी और मधुर आने वाली है अब देखो भाई प्रणाली यदि ग्रंथ का चिंतन किया जा रहा है तो यह भी चिंतन सुनना पड़ेगा और कथन करना भी धर्म है क्योंकि तो ग्रंथ की अपनी मर्यादा है अब महाराज बताते हैं कि भगवान के संग से महाराज जगत जन लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ है तो भ्रगु की बेटी के रूप में लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ है वैसे तो महाराज लक्ष्मी नारायण की सास्वत पत्नी हैं, सदा साथ में रहती किंतु तो एक कल्प में भ्रगु के द्वारा ख्याति के माध्यम से लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ देखो श्रोता कितने सावधान है मैत्रे महात्मा ने कहा महाराज आज तक तो हम यही जानते थे यही सुन रखे थे कि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव तो समुद्र मंथन के समय हुआ था और ये बंबई में ही कहा उस समय उनका प्राकट्य हुआ था क्षीर सागर से और आप ये कह रहे हैं कि भ्रगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई मारा समझ में नहीं आ रहा है आप कृपा करके इसको हमको विस्तार से सुनाइए हम सुनना चाहते हैं पराशर महात्मा ने बोलना प्रारंभ किया कहते हैं देखो भैया जैसे पुरुष से छाया कभी जुदा नहीं होती है वैसे नारायण से लक्ष्मी भी कभी जुदा नहीं होती हैं याद रखिएगा यदि विष्णु महाराज अर्थ हैं तो अर्थ की महाराज निश्चित याद रखिएगा लक्ष्मी बाणी हैं यदि विष्णु महाराज बोध है तो निश्चित रूप से लक्ष्मी बुद्धि है यदि भगवान नारायण धर्म है तो लक्ष्मी जी सतक्रिया है यदि भगवान जगत के महारा सृष्टा है तो प्रति महारा लक्ष्मी जी सृष्टि है ये वर्णन यहाँ किया गया का भगवान यदि संतोष है तो याद रखिए लक्ष्मी महारानी तुष्टि है यदि भगवान काम है तो लक्ष्मी जी यज्ञ यज इच्छा है यदि भगवान नारायण बनकर के आते हैं यज्ञावतार धारण करके आते हैं तो लक्ष्मी दक्षिणा बनकर के आती हैं और यदि भगवान महाराज परशुराम बनकर के आते हैं तो लक्ष्मी पृथ्वी बनकर के आती हैं यदि भगवान राम बनकर के आते हैं तो लक्ष्मी सीता बनकर आती हैं और यदि विष्णु कृष्ण बन के आते हैं तो ये रुक्मणी बनकर के आती है और यहाँ वर्ण किया भगवान शिव शंकर बनकर आए नारायण तो गौरी बन करके आती हैं यदि भगवान नारायण सूर्य बन करके आते हैं तो उनकी प्रभा के रूप में लक्ष्मी जी आती हैं यदि वह चंद्रमा बन करके आते हैं तो उसके किरणों के रूप में लक्ष्मी जी आती हैं अर्थात जब जब नारायण धरा में कोई ना कोई अवतार लेकर के आते हैं तब लक्ष्मी जी भी साथ में ही आती है क्योंकि कारण क्या इनसे ये बिल्कुल जुदा नहीं है अलग नहीं है इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि लक्ष्मी को नारायण से कोई जुदा कर भी नहीं सकता है इसलिए लक्ष्मी को यदि चाहिए तो नारायण से प्रेम करो तो लक्ष्मी अपने आप आएंगे अच्छा दूसरा उपाख्यान यहां पराशर ने बड़ी सुंदर बात कही कहा कि जिस समय यह उत्पन्न हुई थी लक्ष्मी अभी हम आपको बड़ा रसीला प्रसंग सुनाने वाले ऐसा प्रसंग जिसका यदि कोई पाठ करे तो जिंदगी में लक्ष्मी उसका साथ छोड़कर कभी ना जाए गरीब से गरीब ऐसा हमारे प्रसंग यहां वर्णन किया गया उसकी बहुत महिमा गाई गई है अब लक्ष्मी जी तुम्हारा तो सबको चाहिए नारायण चाहे भले ना चाहिए लक्ष्मी जी की चाहत सबको है हमने एक सज्जन से पूछा हमने कहा लक्ष्मी जी की चाहत क्यों है नारायण को उतना क्यों नहीं चाहे हो तो उन्होंने कहा हमारा जग में बड़े तो दो ही है नारायण और लक्ष्मी उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही का जग में दो ही बड़े नारायण हमारा नारायण बड़े हैं और लक्ष्मी जी बड़ी हैं तो कहते हैं जग में दो ही बड़े दामोदर और दाम दामोदर दाम बैठे रहे दाम करे सब काम बोले दामोदर जी तो बैठे रहते हैं नारायण तो टुकड़ टुकड़ करके देखते रहते हैं करती काम सब लक्ष्मी जी ही है तुम्हारा तो काम करने वाले को तो सब चाहते हैं निकम्मा को कोई चाहता है क्या कोई नहीं चाहता ऐसे लक्ष्मी जी को सब चाहते तो यहां वर्णन आपको भी मिलने वाला है तो पराशर महात्मा ने कहा वाह महाराज आपने प्रश्न बहुत सुंदर पूछा है और इतिहास मरीची महात्मा ने महाराज ऋषियों को जो सुनाया था वही हम आपको सुनाते हैं इतिहास सुनने लायक है जो इतिहास को श्रवण करता है उसके घर में अनायास लक्ष्मी आकर निवास करती है तो कहा महाराज कृपा करके सुनाओ बोले एक बार की बात है एक विद्याधरी जो बहुत सुंदरी थी अपने हाथ में एक माला लेकर के अरण्य में घूम रही थी जंगल में वो माला इतनी सुगंधित थी उस माला के कारण सर सारा का सारा वंश शोभित हो रहा था और सुगंधित हो रहा था रुद्रा अवतार जो दुर्वासा जी महाराज हैं जब उन्होंने इस माला की सुगंध को सूंघा तो उनको लगा कि माला कहां है ये खोजना प्रारंभ किया तो उस विद्याधरी के पास में गए वह विद्याधरी बड़ी सुंदरी थी दुर्बल उसके अंग थे उससे दुर्वासा ने कहा अरे विद्याधरी ये माला मुझे दे दो उस विद्याधरी ने तुरंत भगवान रुद्र के अंश जो दुर्वासा हैं उनको तुरंत दे दिया मना नहीं किया कारण क्या हुआ डरती थी अगर माला नहीं दिया तो ये क्रोधी बाबा जी पता नहीं क्या क्रोध दे कर दे हमारे ऊपर तुरंत माला दे दिया और वो महात्मा जी महाराज बड़े उन्मत्त वेशधारी हैं कभी इधर कभी उधर पृथ्वी में विचरण करते रहते हैं वो माला लेकर के महाराज चल पड़े और जा रहे थे तो सामने से देखा आयरावत हाथी के ऊपर विराजमान इंद्र चले आ रहे हैं अब जब इंद्र उधर से आ रहे हैं महात्मा को लगा ये माला का अधिकारी सच में इंद्र है हम बाबा जी ठहरे ऐसी माला को रखकर हम करेंगे ही तो क्या करेंगे तो बिना मांगे देखो एक बात ये भी इसलिए बिना पूछे ज्ञान भी नहीं देना चाहिए और बिना मांगे प्रसाद भी नहीं देना चाहिए जब बिना मांगे प्रसाद दिया जाता है तो प्रसाद की उपेक्षा ही होती है और बिना पूछे यदि ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान की भी उपेक्षा होती है इसलिए आप कभी ध्यान दीजिएगा मैं कई बार चिंतन करता हूं भगवान श्याम सुंदर के साथ में अर्जुन रहे महाराज इतना प्रेम कि शायद दूसरे के साथ भगवान करते हो अपनी बहनी भगा दिया साथ में इससे ज्यादा और प्रेम की क्या पराकाष्ठा होगी किंतु तो पहले कभी ज्ञान नहीं सुनाया अरे अगर ज्ञान सुनाने की इच्छा थी तो कह देते चलो मित्र हरिद्वार चलते हैं गंगा किनारे बैठ करके गीता सुनाने की इच्छा हो रही है नहीं सुनाया भगवान ने और गीता ज्ञान कब सुनाया जब देखा कि इसको ज्ञान की पिपासा है याद रखिए बिना जिज्ञासा के यदि ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान की कीमत नहीं है जैसे बिना पिपाशा के यदि पानी दिया जाए तो पानी की कीमत होगी नहीं होगी वैसे बिना जिज्ञासा के ज्ञान की कीमत नहीं है वैसे जब तक प्रसाद की इच्छा न हो तब तक प्रसाद देना नहीं चाहिए प्रसाद की उपेक्षा होती है महाराज इन्होंने दिया तो सहित माला, किंतु उसने उस माला को लेकर के तुरंत ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया हमारे पराशर महात्मा कहते हैं उस समय ऐरावत हाथी की कैसी शोभा हुई कहते निस्ताज कैलास शिखरे यथा जैसे कैलाश के शिखर पर जानवी माने गंगा विराजमान होती है तो कैलाश की शोभा हो जाती है जैसे कैलाश के मस्तक पर गंगा विराजमान होने से कैलाश की शोभा होती है वैसे है माला जब ऐरावत हाथी के ऊपर गया तो उसकी शोभा बढ़ गई किंतु आ मदान हाथी उसने क्या किया सूर से पकड़कर उस माला को जमीन में डाल दिया और हमारा धरणी तले डाल करके पैरों से कुचल दिया अब इतनी सुगंधित माला और इतने आयास प्रयास से मिली थी किंतु उसने जब यह दुर्व्यवहार किया तो महात्मा दुर्वासा को बहुत क्रोध आ गया महात्मा ने कुपित होकर के कहा अरे इंद्र तू स्तब्ध है मूल बुद्धि वाला है धाम स्रजम यस्तम मद नाविनंदसि अरे तुमको संपत्ति क्या मिल गई तुम इतने नशे में आ गए कि मेरे द्वारा दिया हुआ प्रसाद भी तुमने ग्रहण नहीं किया और तुमको तो ये कहना चाहिए कि महाराज इस प्रसाद के हम लायक नहीं थे किंतु आपने कृपा करके हमको दे दिया वो तो तूने कहा नहीं ऊपर से इस प्रसाद का अपराध और कर दिया जाओ हम तुमको शापित करते हैं के रतो मूढ़ जाओ तुम्हारा धाम संपत्ति से हीन हो जाए श्री से हीन हो जाए और तुम श्री से विहीन हो जाओगे जब महाराज ऐसी बात उन्होंने कही तो इंद्र घबरा गया और ऐरावत हाथी से नीचे उतर के पैर पकड़ करके महाराज प्रार्थना करने लगा अपराध हो गया आप हमें क्षमा कर दीजिए महात्मा दुर्वासा कहते नाहम कृपालू हृदय हो न चमाम भजते क्षमा अरे हमारे जीवन में क्षमा का स्थान ही नहीं है और दूसरी बात एक और ध्यान दिए नाहम कृपालू हृदय मैं कृपालू हृदय का नहीं हूं तुम सोच रहे हो कि हम प्रणाम करेंगे स्तुति करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्षमा कर देंगे हम क्षमा नहीं करने वाले अन्य मुनयस सक्र अरे सुनो सुनो सक्र सक्र माने होता इंद्रिय शतक क्रतु शब्द है जो सौ यज्ञ करे उसका नाम सक्र है देखो कई बार होता क्या लोग समझते इंग्लिश में बहुत आराम है हम पूछते हैं क्या आराम है बोले किसी का बहुत लंबा नाम हो छोटे में बोल लो जी किसी का नाम राम कृपालू हो तो आर के बोलो जी काम चल गया संक्षेप में ये इंग्लिश वालों की देन है ये इंग्लिश वालों की देन नहीं नारायण ये संस्कृत की देन है हमारे यहां प्रत्याहार होते हैं अब देखिए सतक्रतु शब्द है सौ कर यज्ञ करने वाला उसको संक्षेप में क्या बोला जाएगा बोले शक्र काम पूरा हो गया ये संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और उसी से सबका महाराज प्राकट हुआ है न समझने के कारण उसकी महत्व तो बुद्धि कम हो गई जीवन में तो ये कहते हैं अरे शक्र अरे इंद्र बड़े बड़े महात्माओं ने गौतम आदि महात्माओं ने तुम्हारे गर्व को बढ़ा दिया है ये जब महात्मा लोग महाराज किसी की स्तुति करने लगते हैं महात्माओं का तो वैसे स्वभाव होता है एक बात याद रखना कि महात्मा किसी की प्रशंसा करे तो यह मत समझ लेना वो प्रशंसा का ही पात्र है क्योंकि महात्मा का स्वभाव है वो किसी की भी प्रशंसा करेगा वो तो किसी को भगवान भी कह सकता है किसी को प्यारे भी कह सकता है किसी को नारायण कहके भी पुकार सकता है क्योंकि उसकी दृष्टि में परमात्मा से अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं तो महात्मा के द्वारा दी गई उपमाओं को अपनी उपमा मत समझ लेना चाहिए अपने योग्यता नहीं समझ लेना चाहिए हमारी योग्यता है ये महात्मा ने हमको सम्मान दे दिया सज्जन पुरुष का स्वभाव होता है किसी का भी सम्मान करना क्योंकि उनका स्वभाव है जो भगवान का स्वभाव है महात्माओं का स्वभाव है सब ही मान आप अमानी भरत प्राण समते मम प्राणी जो सबको तो सम्मान दे और स्वयं सम्मान न चाहे भगवान को कैसे लोग प्रिय ध्यान दीजिएगा भगवान को स्वयं अपनी पूजा कराने वाले लोग प्रिय नहीं है स्वयं सम्मान पाने की कामना रखने वाले प्रिय नहीं है भगवान को वो प्रिय है जो दूसरे को सम्मान देता है तो महात्माओं का स्वभाव है सबको सम्मान देना वो धर्मालंकार की भी महाराज उपमा दे सकता है आपको तो आप अपने मन में ये न समझ लेना कि हम धर्मालंकार ही हो गए एक महात्मा हम देखते थे जी एक मैया आती थी उनको महामंडलेश्वर कहकर पुकारते थे वो मैया आए तो तुरंत कह आओ महामंडलेश्वर जी इसी मंच की बात है जी हमने एक दिन पूछा महाराज जी आप इनको महामंडलेश्वर कहे बोले हा अपने मंडल की है महामंडलेश्वर है तो हमने कहा इनका मंडल कहा है बोले इनका घर अपना मंडल है तो देखो भाई महात्माओं की भाषाएं कुछ अलग ही होती हैं तो ये दुर्भाषा जी कहते हैं कि गौतम आदि ही गर्व मारोपितो मुधा अरे गौतम आदि महात्माओं ने तुम्हारी व्यथा में ही झूठ मूट की प्रशंसा कर दी तुम प्रशंसा समझने लगे अपने ये वशिष्ठ आदि महात्माओं ने तुम्हारे स्तोत्रों को बना करके गा दिया तो तुम गर्भ से भूल गए और महाराज महात्माओं का अपमान करना प्रारंभ कर दिया प्रसाद का अपना अपमान करना प्रारंभ कर दिया जाओ हम अब तुम्हारे को क्षमा करने वाले नहीं है नाहत क्र तो ज्यादा हमारे पास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है अब हमसे ज्यादा स्तुति मत करो तुम जाओ महाराज महात्मा पराशर सुनाते मैत्री को जब ऐसी बात कही तो महाराज वो चले गए एक बात बड़ी सुंदर यहां महात्मा मैत्री ने टिप्पणी की है यथत्व ततो लक्ष्मी याद रखिएगा जीवन में यदि आपके सतो गुण है तो लक्ष्मी ज्यादा पीढ़ियों तक चलेंगी रजोगुण और तमोगुण से कमाई हुई लक्ष्मी हो सकता है एक पीढ़ी तक बनी रहे और दूसरे पीढ़ी में वो जाने वाली नहीं है जो सतो से संपन्न होकर जिस संपत्ति का अर्जन किया जाता है अर्थात ईमानदारी से मेहनत से किसी को ठगे बगैर किसी को मारा परेशान किए बगैर जो लक्ष्मी कमाई जाती है वो ज्यादा दिन तक चल चलती है यता सत्य यथा सत्वम तथो लक्ष्मी सत्वम भ्रत्यानुसारिच कहते हमारा सत्व रहेगा तो लक्ष्मी रहेगी और लक्ष्मी जी यदि ईमानदारी से आई होंगी तो सत्व बना रहेगा दोनों का संग है याद रखिए जो धन ईमानदारी से कमाया जाता है वह बुद्धि को खराब नहीं करता है और जो बुद्धि को धन खराब करता है वह ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं है और निश्चय का नाम कुत सत्व बिना तेन गुणाह कृता यदि सत्व नहीं है तो जीवन में गुण कहां है ऐसे महाराज इन्होंने वर्णन किया और कहा कि जब समय बीता तो दुर्वासा के साप के कारण इंद्र की सारी की सारी संपत्ति चली गई वहां के वृक्ष सूख गए वो सब वहां का वातावरण ही विहीन हो गया और वातावरण जब स्त्री विहीन हो गया यह याद रखिएगा परमात्मा के संकल्प में ऐसा सामर्थ है परमात्मा के संकल्प में ऐसा सामर्थ है कि बिना हुए ये सृष्टि आपको दृष्टिगत हो रही है ये परमात्मा का संकल्प है उस परमात्मा ने संकल्प किया एक से हम अनेक हो जाए देखो ये बन गया तो महात्मा के संकल्प में भी वह सामर्थ्य है यदि वह सच्चा महात्मा है और वह संकल्प कर ले तो सृष्टि को परिवर्तित कर सकता है आपके भाग्य में कुछ नहीं है और वह संकल्प कर ले तो सब कुछ आ जाएगा और आपके भाग्य में सब कुछ है और वह उसका संकल्प बिगड़ जाए तो आपके जीवन से सबसे चली जाएगी देखो अभी तो महाराज इंद्र के भाग्य में बहुत कुछ था ऐसा नहीं कि इंद्र के में नहीं था सतक क्रतु है सौ यज्ञ करके गया है बड़ा पुण्यशाली है कई बार होता है लोगों के पास पुण्य की पूंजी हो दान हो तो महाराज किसी को कुछ समझते ही नहीं याद रखिएगा यदि किसी के हृदय से बदुआ निकल गई और उसका हृदय पावन और पवित्र है तो उसको प्रकृति को उसके महाराज वाणी का अनुगमन करना पड़ेगा इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए जब श्री इनके जीवन से चली गई और दैत्यों ने आकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तब देवता बड़े घबराए और घबराकर जो प्रणाली प्रणाली महाराज पुराणों की जो वर्णन करने की वर्णन किया गया है ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी महाराज सबको लेकर के क्षेर सागर के उत्तर तट पर गए और उत्तर तट पर जाकर के इन्होंने भगवान नारायण की स्तुति करना प्रारंभ किया नमामि सर्वम सर्वेशम अनंतम अजम व्यय लोक धाम धरा धाम कहते नमाम सर्वम सर्वेशम देखो भगवान सर्व है और सर्वेश है सर्व माने भगवान के अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा दूसरी वस्तु नहीं दूसरा स्थान नहीं दूसरा व्यक्ति नहीं क्योंकि मैंने निवेदन किया था पूर्व में इस सृष्टि के उपादान कारण परमात्मा है और यदि उपादान कारण परमात्मा है तो चाहे कितने आकार हो जाए वही है कि नहीं सब में वही सवाया है सब वही है और वह परमात्मा कैसा है अजम अव्ययम उस परमात्मा का जन्म नहीं होता है याद रखेगा वो परमात्मा जन्म लेने वाला नहीं है और न उसका जन्म होता है न माराज व्यय होता है अव्ययम कई बार लोग सोचते हैं कि जिस वस्तु से जिस मैटर से कुछ चीजें बनाई जाए तो धीरे धीरे वो मैटर कम होने लगेगा कि नहीं चाहे कितना ढेर हो जो वस्तुएं बनती जाएंगी तो एक न एक दिन वो समाप्त हो जाएगा तो मानो परमात्मा रूपी धातु से संसार बना है तो एक न एक दिन परमात्मा भी समाप्त हो जाएगा बोले नहीं अब व्यायाम उसका व्यय होता ही नहीं है अर्थात वह खर्च होता ही नहीं है वो शाश्वत है लोक धाम धराधाम मरठ प्रकाशम अभेदिनम सारे संसार को प्रकाशित करने वाले वही हैं नारायण के रूप में वही जाने जाते हैं समस्ता नाम गरिष्ठम चूरादी नाम गरीय सबसे वजनदार गुरु वही हैं यत्र यम यथ सर्वम उत्पन्नम मत पुरस्व भूत यो देवा पराया मा परा, सबसे परे वही है और सब में वही है जब देवताओं ने ऐसी सुंदर स्तुति की तो देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा ब्रह्मा देवताओं मैं जानता हूं कि आप हमारे पास में क्यों आए हैं आप लोगों की स्त्री चली गई है लक्ष्मी चली गई है इसलिए आप हमारे शरण में आए हैं देखो जब समय अनुकूल ना हो देखो ऐसी आवश्यकता नहीं कि सब समय आपके सब अनुकूल रहे जीवन में कई बार ऐसा आता है कि समय अपने अनुकूल नहीं होता है और जब समय अनुकूल न हो उस समय दुश्मन नहीं बनाने चाहिए उस समय दुश्मनों से भी मित्रता कर लेनी चाहिए उनसे भी समझौता कर लेना चाहिए देवताओं की सुंदर स्तुति सुनकर भगवान ने कहा अब ऐसा करो तुम साम नीति का प्रयोग करो साम दाम दंड भेद ये नीति है राजाओं के लिए तो आप साम नीति का प्रयोग करके शाम पूर्वम साम, साम नीति का प्रयोग करके ऐसा करो कि दैत्यों से मित्रता कर लो और मित्रता करके तुम समुद्र मंथन करो हिमालय में जितनी विलक्षण विलक्षण औषधियां हैं उन सब औषधियों को लेकर के आओ और औषधि डाल करके समुद्र में क्षीर सागर में और मंद्राचल पहाड़ की मथानी बना करके वास्की नाग की रस्सी बना करके तुम दोनों मथो और उस मंथन से निकलेगा अमृत किंतु याद रखना तथा चाहम करमी ते यथा त्रिशद्विषाह हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित तो होगा इसमें देवता दैत्यों को तो अमृत मिलने वाला नहीं अमृत मिलेगा तुमको ही उनको क्या मिलेगा बोले केवलम क्लेश भागीना केवल क्लेश के भागीदार होंगे केवल दुख के भागीदार होंगे तुम लोग चिंता मत करना देवताओं को भगवान ने ऐसे समझा दिया और समझाने के बाद देवताओं ने भगवान की आज्ञा मानकर वही काम किया जो भगवान ने कहा था सारी औषधियों को समुद्र में डाला है और डाल करके वासुकीनाक की रस्सी बना करके देवता तो महाराज पूछ की तरफ लग गए दैत्य मुख की तरफ लग गए हैं अब जब मंथन होता है तो वास्की नाग से के मुख से ज्वालाएं निकलती हैं उन ज्वालाओं से वो शक्ति विहीन भी हो रहे हैं और काले कलूटे महाराज आकार भी बिगड़ रहा है उनका और इधर जब मेघ बरसते हैं तो देवताओं को शीतलता मिलती है भगवान ने देखा तो देवताओं के अंदर भी वह शक्ति के रूप में देखो ये भी ध्यान देने की एक बात है भगवान कोई भी हमसे जो क्रिया करा रहे हैं चाहे वो व्यवहार की क्रिया हो चाहे परमार्थ की क्रिया हो भगवान की यदि शक्ति हमारे अंदर न हो तो हम क्रिया करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं इसलिए क्रिया में यदि सफलता मिले तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें हमारा पुरुषार्थ है ये लगे तो भगवान की कृपा का फल है हमारे में पुरुषार्थ नहीं था कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते ये तो उनकी कृपा से उनकी करुणा से उनकी दया से या संभव हो सका है और सच में आप इस समुद्र मंथन की प्रणाली को देखिएगा वासुकी नाग के में भी सहन शक्ति के रूप में परमात्मा है देवताओं के शरीर में दैत्यों के शरीर में सब में परमात्मा ही समा गया है और नीचे समुद्र में चला न जाए पहाड़ इसलिए कमट के रूप में भी भगवान वहां विराजमान है और आकाश में भी उसको थाम कर रखे कोई देख नहीं पा रहा है उनके क्योंकि परमात्मा को देखना बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं हर जगह शक्ति का संचार करने वाला वही है किंतु तो दिखता नहीं है यही तो अजब खेल है भगवान की माया का करता कराता सब वही है किंतु तो दिखता नहीं है अगर दिखना प्रारंभ हो जाए तो झमेला ही क्यों हो सारा झमेला इस बात का है कि वो दिखता नहीं है करता कराता सब वही है अब जब समुद्र मंथन देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया विस्तार का वर्णन नहीं किया गया है श्रीमद भागवत महापुराण में वर्णन है कि सबसे पहले जहर निकला और यहां सबसे पहले जहर नहीं निकला कहते हैं, काम धेनु उत्पन्न हुई सुर भी सुरु अब जब काम धेनु उत्पन्न हुई तो महात्माओं के पास वो चली गई वारुणी देवी उत्पन्न हुई वह चली गई नारायण दैत्यों के पास में उसके बाद कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ वह स्वर्ग में चला गया अवसराए उत्पन्न हुई वो अवसराए भी स्वर्ग में चली गई उसके बाद चंद्रमा प्रकट हुआ और जो महाराज चंद्रमा प्रकट हुआ चंद्रमा को धारण किया है भगवान ने अब चंद्रमा के उत्पन्न होने के बाद विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है उस विश्व को नागेत मनवाज नागों ने ग्रहण किया है और उस ब्र महाराज विश्व के उत्पन्न होने के बाद पश्चात में साक्षात लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो देखकर सब आनंदित हो गए और महाराज यहां पर लक्ष्मी जी के श्रृंगार के लिए सागर स्वयं साक्षात प्रकट होकर उसको कमलों की माला दी लक्ष्मी जी के लिए और महाराज उनके आभूषणों को विश्वकर्मा ने उनको पहनाया अब ये सुंदर सज धज करके लक्ष्मी जी चली तो सामने नारायण ही विराजमान थे उनके वृक्ष पर विराजमान हो गई देखो भागवत की कथा तो आप लोग जानते हो कितना विशद वर्णन है वहां पर हमारे महाराज जी तो कहते थे लक्ष्मी जो शाश्वत हैं सदा रहती हैं तो समुद्र से क्यों प्रगट हुई समुद्र से प्रगट होने का कारण क्या महाराज जी तो महाराज ऐसी है रसीली जसीली कई बार कथाएं सुना देते हैं जो दूसरी जगह देखने को न मिले सुनने को न मिले तो कहा लक्ष्मी जी बंबई आए जी अब घूमने के लिए अब जब लक्ष्मी जी घूमने के लिए बम्बई आए तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है महाराज उसमें छप्पन प्रकार के व्यंजन बने सब खारे खड़े हो करके लक्ष्मी जी ने कहा इतना उत्सव क्यों मनाया जा रहा है बोले वो सामने जो 70 साल के बैठे ना 75 साल के उनके 50 साल की विवाह की वर्षगांठ है लक्ष्मी ने कहा जन्म की तो गांठ वर्षगांठ मनाते थे विवाह की भी मनाते ये तो हमको पता ही नहीं चलो हम भी मनाएंगे और नारायण के पास में पहुंची जाकर कहा कि हमको भी मनाना है बोले क्या मनाना है बोले विवाह की वर्षगांठ, क्या बोलते हैं जी उसको जो बोलते हो जान जाना जी तो महाराज अब वो मनाने के लिए कहा तो भगवान ने कहा हमको तिथि तो पता ही नहीं है तो कहा तिथि नहीं पता तो आपके बाप को पता होगा बोले यहां बाप का पता नहीं है अगर बाप का पता हो तो बाप को पता हो जब बापी का पता नहीं तो महाराज कैसे काम बनेगा हमको तो मनाना है महाराज आपको बताए संसार में तीन हट बड़े जबरदस्त होते हैं। एक राज हट और एक बाल हट। तीसरे का हमको अनुभव नहीं आप सबको है इसलिए अपने आप समझ जाना क्योंकि हमको तो अनुभव उसका है नहीं महाराज ये तीसरा हट भी बड़ा जबरदस्त जी ये अगर माताएं हठ कर ले तो पूरा ही करना पड़े अब क्या हुआ नारायण ने कहा चिंता मत करो अब हम समुद्र मंथन करवाने वाले हैं उस समय तुम चंद्रमा को अपना भाई बना करके ऐसे सुंदर सुंदर रत्न निकलेंगे चंद्रमा को अपना भाई बना करके प्रगट हो जाना और हमको वरण कर लेना जब आप तो हमको वर्ण करोगे जिस दिन से उसी दिन तुम्हारी महाराज विवाह की वर्षगांठ मनाई जाएगी वही दीपावली का दिन है लक्ष्मी जी प्रगट हुई और प्रगट होकर के नारायण के गले में बरमाला डाली या तो कहते लक्ष्मे सहसा पराम निर्वृति मागता उदेगम परम जगमोह सबके देखते देखते लक्ष्मी नारायण के हृदय में विराजमान हो गई अब लक्ष्मी जब विराजमान हो गई पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है धनवंतरी भगवान प्रकट हुए और उनके हाथ में शुद्ध मारा दिव्य दे प्रकाशमान कल है उसमें अमृत भरा हुआ है उस अमृत को हमारा छीन करके लेकर के चले गए दैत्य लोग अब जब दैत्य छीन करके चले गए तो भगवान यहां मोहनी बन करके, उनको मोहित करके, ला करके देवताओं को अमृत पिलाया है या एक श्लोक में या मोहनी की चर्चा कह दी गई है भागवत महापुराण में तो बहुत विशद वर्णन किया गया है अब जब इन देवताओं ने अमृत का पान कर लिया तो दैत्यों के साथ युद्ध करके विजयी बने हैं और विजयी बन जाने के बाद जब ये स्वर्ग में इनका आधिपत्य हो गया और वहां पहुंच करके इंद्र ने लक्ष्मी जी की स्तुति की है जैसे स्तुति की मैं चर्चा कर रहा था महाराज ये बहुत सुंदर स्तुति है इंद्र देवता ने लक्ष्मी जी की सत्रह श्लोकों में स्तुति की है और हम तो कहते हैं ज्यादा कठिन ही सब अनुष्टुप छंद में श्लोक है ये इस अपने विष्णु पुराण में नवे अध्याय में महाराज प्रथम अंश के नवे अध्याय में 117 नंबर श्लोक इस से इसका गान किया गया है जिसको लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी जी तो सभी को चाहिए जी तो प्रातः काल और सायकाल जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा लक्ष्मी जी उसको छोड़कर कभी जाने वाली नहीं लक्ष्मी जी सदा रहेंगी नमस्ते सर्वलोका नाम जननी संभवाम उन्निद्र पद्मालयाम मब्ज संभव पद्म, पद्म नाम प्रियाम अहम ऐसे करके इनके अठ अच्छा श्लोक गाए गए हैं इंद्र ने बड़े सुंदर ढंग से जब स्तुति की पराशर महात्मा कहते हैं ये लक्ष्मी की स्तुति करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए तो लक्ष्मी जी भी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के देवताओं से कहती हैं परितुष्टोस्मी देवेश अरे देवताओं के ईश्वर आज हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है और इस स्त्रोत्र हरे तुमने बड़ा सुंदर यह स्त्रोत्र हमें सुनाया है हैम व्रणीशु ऐसा करो तुम हमसे बर मांग लो जब वर मांगने के लिए कहा कहा कि वरदा हम तला तुम्हारे पास वर देने वाली हम स्वयं प्रगट हो गई हैं, तो इंद्र जी ने दो बर मांगे हैं और लक्ष्मी जी ने दोनों बर उनको दिए हैं क्या बर मांगा इन्होंने बोले वरदा यदि मैं देवी बराहोर यदि वाप्य हम त्रैलोक्यम नया त्याज्यम एस में बोले यदि आप हमको वर देना चाहती हैं तो पहला वर तो ये दीजिए कि त्रिलोकी को छोड़कर कभी आप जाना मत इस त्रिलोकी में सदा आप बनी रहना और दूसरा आशीर्वाद हमको ये दीजिए जो व्यक्ति तुम्हारे इस स्तोत्र का पाठ करे स्त्रोत्र जो इस स्तोत्र का तुम्हारा पाठ करे निश्चित रूप से तुम उसका कभी परित्याग नहीं करोगी न त्वया न परित्याजो द्वितीय दूसरा वर हमारा यह है कि स्त्र का पाठ करने वाले का कभी परित्याग न करना लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कहती हम तुमको वर देती हैं यश्य साम यश सायं तथा प्रातः जो सायंकाल और प्रातः काल इस स्त्रो मानवा इस स्त्रोत के दार द्वारा जो हमारा मनुष्य से पाठ करेगा पूजन करेगा मैं उसका कभी भी त्याग नहीं करूंगी भविष्यामी परांग मुखी मैं कभी उसका परित्याग करके जाने वाली नहीं हूं तो याद रखिएगा लक्ष्मी जी यदि चाहिए तो फिर ये पाठ करना प्रारंभ कर लेना ज्यादा कठिन नहीं है बिल्कुल सब सरल सरल श्लोक गाए गए हैं और 10-15 दिन यदि पाठ करेंगे तो याद हो जाएंगे और याद करके पाठ करने में क्या जाता है और लक्ष्मी जी यदि सतोगुणी लक्ष्मी आए तो कहना ही क्या है वैसे बाद में पराशर जी ने कहा कि देखो भाई बात यह लक्ष्मी जी कभी वैसे धरा को छोड़कर जाती नहीं है लक्ष्मी जी यही बनी रहती है नारायण आकर अनेकानेक अवतार लेते हैं जैसे परशुराम के रूप में आते हैं तो पृथ्वी के रूप में ये विराजमान ही रहती है राम बनकर के आते हैं तो सीता के रूप में ही रहती हैं, कृष्णा अवतार लेकर के आते हैं तो रुक्मिणी के रूप में रहती हैं, इसलिए हमारा दिव्य शरीर धर करके भगवान आते हैं और ये यहां विराजमान रहती हैं। कहते जो व्यक्ति इस पावन पवित्र कथा का श्रवण करेगा देखो फलस्तुति जरूर सुनाई जाती पुराणों में फलस्तुति इसलिए सुनाई जाती है। ये मिथ्या भी नहीं है और केवल प्रलोभन के लिए नहीं है कई बार लगता है ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाई जाती हैं और ऐसी ऐसी बात कही जाती में, कि लगता है में है है संभव ही नहीं नहीं हो सकता किंतु शास्त्र में कोई बात कभी मिथ्या होती नहीं है। हमारी बुद्धि में भले समझ में ना आए यह पुराणों की भाषा कोई नारायण मेरे ये उपन्यासों की भाषा नहीं है पुराण भगवान के मुखार से निकले हुए हैं ये वेदों का महाराज विस्तार ही किया गया है पुराण के रूप में इसलिए पुराणों में कोई कल्पना की भाषा नहीं है केवल प्रलोभन के लिए बात नहीं कही गई कि इस प्रलोभन से आप काम करो कहते जोश कथा को श्रवण करेगा और इसका चिंतन करेगा लक्ष्मी जी महाराज उसके आ निवास करेंगी जो नित्य प्रति इसका पाठ करेगा वसती नु महाराज लक्ष्मी जी उसको छोड़ करके कभी नहीं जाएंगी मैत्री महात्मा ने एक प्रश्न और किया मैत्री महात्मा कहते हैं कथितम में सुना अब आप कृपा करके सर्गों में कथ्यता पुनः जो भ्रगु स्वर्ग है उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं जिस स्वर्ग में भ्रगु जी से ख्याति रूपी पत्नी से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था दाता विदाता नाम के दो महाराज पुत्र उत्पन्न हुए थे आप कृपा करके उस सर्ग की बात हमको और सुनाइए हम आपके से कथा सुनना चाहते हैं जब ऐसी बात मैत्री महात्मा ने अपने गुरुदेव से पूछा तो कहते हैं इसी स्वर्ग में भ्रगु स्वर्ग में यहां महाराज पहले वर्णन किया गया भगवान शिव जहां प्रादुर्भाव हुए वहां भगवान सांब सदा शिव बनकर के प्रकट हुए साथ में उनकी गौरी भी हैं ब्रह्मा के कहने पर दो शरीर उन्होंने धारण किए हैं और इधर वर्णन है कि ब्रह्मा जी महाराज के भी चिंतन से दो शरीर शरीर हुए एक शरीर का नाम महाराज पड़ा है मनु और दूसरे का शरीर का नाम पड़ा शत्रुपा ये मन शत्रूपा से दो कन्याए और दो बेटे उत्पन्न भागवत में तीन कन्याए मारा आकूति देवहूति प्रसूतिश्च और दो बेटे यहाँ पर दो ही बेटे हैं और दो ही बेटिया हैं इन बेटियों का नाम यहाँ आकूति और प्रसूति है देवहुति का नाम यहाँ नहीं लिया गया है और जो दो बेटे हैं महाराज उन बेटों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है भागवत से कथाएं कुछ इसमें मिलती भी है और कुछ कथाओ में परिवर्तन भी है अब देखिए जो यहाँ कथा का वर्ण किया गया के माध्यम से प्रिय उत्तानपादो उत्तान पुवश्य तो दो पुत्री धर्मज्ञो कथितो तब महाराज आपने हमको एक बात कही मैत्री महात्मा ने पूछा कि दो भी पुत्र उनके धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए हैं हम उनके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं अब देखो यहां सबसे पहले उत्तान की कथा सुनाई जाती है यह उत्तान है तो नारायण ये जीव का ही नाम हम सब लोगों का नाम ही है और हम सब की दो प्रकार की ही वृत्तियां भी हैं। सुनीति वृत्ति और सुरुचि वृत्ति सुनीति का अभिप्राय जो शास्त्र नीति है और सुरुचि का अभिप्राय अपनी रुचि याद रखेगा यदि सुरुचि से आप अपना जीवन चलाओगे तो देखो सुरुचि का जो बेटा है उसका नाम उत्तम है जो यदि आप अपने मनमानी ढंग से जीवन बिताओगे तो बेटा भले उत्पन्न हो जाए सु, उत्तम देखने में लगे किंतु तो ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है और यदि शास्त्र नीति से अपना जीवन बिताओगे तो बेटा चाहे भले देर में उत्पन्न हो फल उसका विवेक भले देर में उत्पन्न हो किंतु तो ध्रुव होगा अटल होगा टिकाऊ होगा ध्रुव माने अटल है टिकाऊ है ज्यादा दिन तक रहने वाला है इसी बात को यहाँ कथा के माध्यम से व्यक्त किया गया है या दर्शन को दर्शाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं होता क्या है आजकल व्यक्ति दर्शन तो भूल जाता है केवल दृष्टान्त ही पकड़ कर रखता है कई बार हम देखते हैं भागवत में कथा में कोई जो चुटकुला सुनाते कहानी आकर के श्रोता हमसे कहते महाराज आज बहुत अच्छी कथा आपने सुनाई हम पूछते हैं कौन सी बात अच्छी लगी तो चुटकुले ही सुनाते हैं हमको हमने सोचा कि इतनी अच्छी अच्छी बात शास्त्रों के चिंतन करके गुरुओं के द्वारा जो सुनी वो सुनाई वो बात तो इनको अच्छी नहीं लगी केवल दृष्टांत ही पकड़ में आया है तो प्रयास ये करना चाहिए कि कौन सा दृष्टांत किस दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है हमारे महात्मा है शंकराचार्य भगवान जो समय पुरी के शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं पहले धरा में दर्शन दर्शन ही था केवल। में क्या है वही तो है जब लोग दर्शन को न समझ पाए तो दृष्टांतों का प्रादुर्भाव हुआ ये पुराणों का पुराणों के माध्यम से कथा सुना करके और दर्शन को प्रस्तुत किया गया बोले अब और भी श्रोता की मती गिरती जा रही है बोले अब तो रसिया चाहिए महाराज हर आधा घंटे में एक भजन होना चाहिए और ऐसा भजन जिसमें सब ताली बजाएं और ताली नहीं बजाएं नाचें भी महाराज फरमाइशी होती हम लोग तो कथा करते पता है लिख के आता है महाराज छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल सुलाओ यही सुनना चाहते हैं तो देखो ये श्रोता का स्तर गिर रहा है इसलिए याद रखेगा श्रोता प्रबुद्ध होगा तो वक्ता को सावधानी रखनी पड़ेगी सच कह रहे हैं यदि श्रोता सावधान हो जाएगा तो बक्ता के जो मन में आएगा सो कहेगा विष्णु पुराण का नाम लेकर भागवत की कथा सुनाएगा क्या दिक्कत है क्योंकि श्रोता सावधान नहीं है और यदि सावधानी बनी होगी तो बक्ता को चिंतन करना पड़ेगा इसलिए दर्शन पर ध्यान जरूर देना चाहिए और जो बात समझ में ना आए वो पूछनी भी चाहिए कि भाई ये किस आधार पर यह बात कही गई कहां से प्रमाण इसका है प्रमाण होना भी आवश्यक है तो देखिए यहां पर ये जो अवतार की चर्चा सुनाई जा रही है पराशर महात्मा मैत्री महात्मा को सुना रहे हैं अपने को बड़े प्यार से। ये परंपरा का वर्णन किया जाता है उसके पीछे भी सिद्धांत है वह सिद्धांत यह कि जीवन में शास्त्र नीति होना बहुत आवश्यक है यत्र यत्र मनोयाति तत्र गति वानरा और यत्र यत्राणी गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा जहां जहां मन जाता है वहां वहां यदि आप चले गए तो आप मनुष्य नहीं बंदर हैं और जहां जहां शास्त्र दिग्दर्शन कराता है या कर्तव्य है क्योंकि आप अपनी मति से निश्चित नहीं कर सकते कई लोग हमसे आकर कहते हैं महाराज आलू भी पृथ्वी से उत्पन्न होती है और लहसुन प्याज भी पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं तो एक को खाने की विधा और एक को खाने की विधा क्यों नहीं हम कहते हैं उसमें शास्त्र दिग्दर्शन ही कराता है बात क्या है तो फिर बाद में बताते हैं सतोगुण ये है रजोगुण ये है तमोगुण ये है और बाद में जब नहीं समझ में आता है उनके तो कहते प्याज भी उसी ढंग का है और आलू भी उसी ढंग का तो क्यों खाया जाए तो मैं पूछता हूं कि पत्नी का भी आकार प्रकार उसी ढंग का है और बेटी का भी आकार प्रकार उसी ढंग का है किंतु तो पत्नी के साथ व्यवहार अलग बेटी के साथ व्यवहार अलग होता है कि नहीं होता है तो अगर आकार प्रकार देखकर ही व्यवहार किया जाए तो मनुष्यता नहीं है जी उसमें पशुता आ जाएगी मनुष्यता उसको कहते हैं मानो हुआ है जिसके जीवन में शास्त्र का अनुशासन है ये मनीराम जी तुम्हारा जैसी ऐसी कल्पना करके आप देखिएगा कभी साधक यदि चिंतन करेगा तो मन और बुद्धि का संघर्ष होता है और मनी जी ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ करके लाते हैं हम तो कई बार देखते बड़े बड़े महात्माओं का तर्क लाकर प्रस्तुत करते हैं उस महात्मा ने ऐसा काम किया था तुमको करने में क्या दिक्कत है अभी देखिए तर्क है किंतु तो देखिएगा वो तर्क किसके आधार पर है ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है शास्त्र मर्यादित होना चाहिए शास्त्र का अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए जिसके जीवन में शास्त्र का अनुशासन है वही व्यक्ति मनुष्य है और उसी से ध्रुव जैसा बेटा उत्पन्न होगा अब देखिये यहां जो बात बताई गई है कहते हैं बहुत पहले तो हम सोचते थे कि शायद भर में विष्णु पुराण कई बातें तो हम लोगों से सुनी सुनाई बोलते थे अब जब विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं तो पता चला ये विष्णु पुराण की कथा नहीं और दूसरे पुराण की होगी लोग नाम लेकर विष्णु पुराण का बोल देते थे महाराज कई लोग पहले हमने बचपन में सुना कि सुनीति का विवाह पहले हुआ था उससे जब कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तो राजा ने उसको वन में निकाल दिया था वह वन में रहती थी और उसी की अनुमति से सुरुचि के साथ विवाह किया या पुराण में वर्णन ऐसा सुना था कि तो प्रारंभ करते हैं, हैं। सुरुचि है एक का नाम सुनीति है सुरुचि से महाराज भी उत बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम उत्तम है और सुनीति से भी बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम ध्रुव है एक दिन की बात है ध्रुव ने अपने भाई उत्तम को पिता के गोद में बैठे हुए देखा, अब नन्ना मुन्ना बालक था, उसके भी भी मन में हो गई कि हम भी अपने पिता के के गोद में जाकर बैठें, अपने पिता का लाड प्यार हम भी प्राप्त करें और जो महाराज जाने लगा गोद में बैठने के लिए तो सौतेली मां ने महाराज उसका हाथ पकड़ करके उसको डांट लगाना प्रारंभ किया और डांट लगा कर के कहती बेटा क्रियते किम व्रथा वत्स महानेश मनोरथ अन्य स्त्री गर्भ जाते नमोदरे वत्स बेटा ये तुम्हारा मनोरथ बहुत कठिन है ये जो तुमने मनोरथ बना रखा है महाराज बिल्कुल व्रथा है बेकार का है क्यों बेकार का है जिस पिता के गोद में तुम चढ़ना चाहते हो उसकी गोद में चढ़ने के लिए मेरे गर्व से जन्म लेना जरूरी है अन्य स्त्री गर्भ जाते न दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लेने के कारण देखो इसका विमान है भागवत में तो टीकाकारों ने कहा है कि ये जो जली है ये भगवान के भक्त का अपराध भी हुआ और भक्त के अपराध का कारण तो हुआ ही भगवान की तपस्या का भी अपराध किया कहती भले भले तुम तुम राजा राजा के के बेटे हो, तुम राजा के पुत्र हो, पुत्र किंतु मेरे गर्व से जन्म नहीं हुआ इसलिए जहां उत्तम बैठा है वहां तुमको बैठने को मिलने वाला नहीं है और मरा एक नहीं कई गालियां सुनाई और डांट लगाई किंतु वह बालक क्षत्री बालक या अपमान सहन करके सर से निकल पड़ा और रोता हुआ अपनी मां के पास में आया जब माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ जगाम कुपतो मातुर मंदिरम अपने ब्राह्मण मित्रों के साथ में वहा अथवा पराशर जी महाराज मैत्रेय के लिए कहते हैं दुज अपने निज मंदिरम जगाम वह अपने मंदिर गया देखो मंदिर माने घर है जी पहले घर का शब्द का प्रयोग मंदिर ही किया जाता था किंतु अब मंदिर भगवान के देवालय का नाम ही रूड़ी हो गया मंदिर माने घर आप देखेंगे सुंदरकांड में भी मंदिरी शब्द का प्रयोग है जहां पर कहते हनुमान जी महाराज गए तो सब मंदिर में देखा जहां तहा देखे अग्निच दोधा तो वो मंदिरी शब्द का प्रयोग है तो निज मंदिरम शब्द का प्रयोग ये अपने घर में गए तम दृष्टा कुपितम पुत्रम स्फूरिता इस इस धर्म माँ ने देखा कि आज हमारा बालक बड़ा कुपित है दुखी है और उसके आधर फड़क रहे हैं सुनीता अपनी सुनीति महाराज अपने अंक में लेकर गोद में लेकर के पराशर कहते मैत्रे वा बोलना प्रारंभ करती वत्स का को पही तुस बेटा तुम्हारे गुस्सा होने का क्या कारण है कश्य ना नाभिनदती तुम्हारा किसने अपमान किया है जिसने तुम्हारा अपमान किया है वो निश्चित रूप से तुम्हारे पिता का कोपभाजन बनेगा क्योंकि बालक का अपराध हुआ है तो मानो पिता का ही अपराध हुआ है ऐसे महाराज बड़े प्रेम से वह पूछना प्रारंभ कर दिया सुनीति ने तो बालक ने रो करके जो उसके साथ घटना घटी थी सब बता दिया धन्य है भारत की मां मैं तो सच कहूं यदि कोई पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित कोई मां होती तो ये बात सुनकर कि वो कहती कि कोई तुम नाजायज संतान नहीं हो तुम राजा की संतान हो तुमको गोद में बैठने का पूरा अधिकार है अभी हम चलती हैं तुम्हारा अधिकार दिलाती हैं, किंतु तो नहीं महाराज भारत की संस्कृति को तो क्या कहना है मां हृदय गदगद हो गया और कहती बेटा एक बात बताएं राजा की गोद तो पुण्य से मिलती है तुम्हारी मां ने ठीक ही कहा है तुम्हारे इतने पुण्य है ही नहीं अगर तुम्हारे पुण्य ज्यादा होते तो सुरुचि ही सत्यम आदम मंदभागोसी पुत्र कुत्र क यह का प्रत्यय बहुत प्यार अर्थ में है ए मेरे प्यारे प्यारे बेटे तुम मंद भाग्यशाली हो अगर मंद भाग्यशाली न होते तो तो हमारे उधर से उत्पन्न नहीं होते अगर तुम सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हो गए होते सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न होते तो अपमान तुमको सहन नहीं करना पड़ता किंतु नोद्वेग तात कर्तव्य कृतम यद भवतप पुरा उद्वेग की जरूरत नहीं है देखो भाई अशांति की जरूरत नहीं है मन बेचैन करने की जरूरत नहीं है तो क्या करे नोदेगस्ता हे मेरे प्यारे बच्चे उद्वेग मत करो क्या करे बोले जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है वो करो अपने पुण्य का संचय करो देखो पुण्य के फल से ही सम्मान मिलता है भगवान की मैंने कल भी निवेदन किया था भगवान की कृपा का फल सम्मान नहीं है एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कल की बात है जी बैठे भी है यहाँ बोले अमुक महात्मा के पीछे इतने लोग दौड़ते हैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा है तभी उनके साथ इतने लोग दौड़ते हैं हमने कहा नारायण मेरे भगवान की कृपा का फल ये मक्खर मच्छी पीछे दौड़े स्कार्थ नहीं है भगवान की कृपा का फल है भगवान से प्रेम होना भगवान की कृपा का फल सम्मान नहीं है याद रखिएगा भगवान की कृपा का फल संपत्ति नहीं है याद क्या वहां बड़े वर्ण सुंदर वर्णन करते हैं जब द्रवें दीन दयालु राघ हो जब द्रवें दीन दयालु राघ हो तो साधु संगत पाइए संग किसका मिलेगा महाराज संसारियों का संग नहीं मिलेगा अभी आज हम गिरीश भैया से सुबह चर्चा कर रहे थे हमने कहा आज महात्माओं की रहनी भी बदल गई तो बड़े सुंदर ढंग से कहा बोले व्यापारियों का संग करते इसलिए रंग चढ़ गया और सच में बात यह पहले महात्मा महात्माओं का संग करता था साधक साधकों का संग करता था महात्मा महात्मा के पास जाकर गौरव समझता था अपना आज महात्मा महात्मा के पास जाकर गौरव नहीं समझता है महात्मा उद्योगपति के पास जाकर गौरव समझता है उसके अगर दो चार चेले महाराज हो जाए उद्योगपति तो वह समझता है कि आज हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो ये शेज जी हमारे पीछे चल रहे हैं ये दुर्भाग्य की बात है जी तो देखिए कितनी सुंदर बात इनको कहती है।, कहती है बेटा यदि तुम संसार की भी सामग्री चाहते हो तो क्या करो महाराज तुम मंदभाग्य हो इसलिए प्रारब्ध को तैयार करो अर्थात पुण्य को तैयार करो पुण्य के फलस्वरूप ये होता है बालक को उसने बड़े प्यार से बड़े लाड से बड़े दुराल से समझाया द्रुजी महाराज ने कहा माँ फिर तपस्या कैसे करते हैं जरा बताओ तो सही माँ ने बताया सब उनको रुचि से कि बेटा अरण्य में जाते हैं वहां जाकर भगवान नाम लेते हैं इंद्रियों में संयम करते हैं प्राणियों के हित का चिंतन करते हैं किसी से द्वेष नहीं करते किसी से राग नहीं करते द्रुजी बोले, फिर तो मैं जाता हूं माँ ने ये चल पड़े कहते मां तुम इदम प्राप्त प्रशमाय बचो ममो मां तुमने बातें तो बड़ी सुंदर सुंदर समझाई है किंतु ये हमारे हृदय में ठहरती नहीं है कारण क्या इस समय तो मेरे को केवल एक ही बात दिखती है कि जो हमारा अपमान हुआ है उससे कैसे छुटकारा मिले जो रोगी होता है दुखी हो, उससे कहो तो भगवान नाम भजन करो तो पहले कहेगा पहले तो हमको स्वस्थ करो क्योंकि पहली समस्या ये है वो तो बाद की समस्या है कोई भूखा हो और महाराज सो कहो भोजन तो बाद में करेंगे पहले भजन करो कहेगा पहले पेट भरो बाद में भजन करेंगे भूखे भजन न हो गोपाला महाराज भूखे भजन नहीं होते ने कहा पहले तो माँ हमको उस पद प्राप्ति की महाराज विधा बताओ जैसे हम ऐसे पद को प्राप्त करें कि आज तक कोई उस पद को प्राप्त न कर सका हो बहुत सुंदर उद्देश्य है उद्देश्य अपने जीवन का महान होना चाहिए उद्देश्य कभी भी छोटे उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए मनोरथ कभी छोटे नहीं करना चाहिए अरे मनोरथ ही करना है तो फिर मारा छोटा क्यों मनोरथ करना है तो फिर साइकिल में चलने का क्यों मनोरथ करो विमान से चलने का मनोरथ करो मनोरथ उत्तम होना चाहिए अब इनका जो मनोरथ है वह ऐसा है कि ऐसे पद को हम प्राप्त करेंगे जिस पद का अभी तक किसी ने भोग नहीं किया है जिस पद पर कोई अभी तक गया नहीं है बालक महाराज वैराग्यशाली होकर जो घर से बाहर निकला नगर से बाहर जो निकला और बाहरी उपवन में पहुंचा तो महाराज वहां देखा क्या सात महात्मा बैठे हैं और ये मृग बिछाए हुए आसनों में पद्मासन में बैठे हैं इन महात्माओं को देखकर देखो भगवान की कृपा होती तो संत मिलते हैं घर से निकले तो महात्माओं के दर्शन महाराज महात्माओं को देख करके संस्कारी बालक था बोले परमात्मा का पता कोई महात्मा ही बताएगा और ये महात्मा मिल गए तो परमात्मा भी जरूर मिल जाएंगे इस बालक ने जाकर महात्माओं को वंदन किया और महात्माओं को वंदन करके ध्रुप जी महाराज कहते हैं उत्तान पाद तनयम माम निबोधत जातम सुनित निर्विद्या महाराज मैं अपना परिचय दे दूं आपके चरणों में मैं उत्तान पाद का बेटा हूं सुनीति मेरी मां है और इस समय हमको बहुत निर्वेद है इस समय हमको बहुत पीड़ा है और उस पीड़ा के कारण वैराग्य प्राप्त हो गया है और वैराग्य के कारण हम आपके चरणों में आए हैं महात्माओं ने कहा चार पांच साल के बालक तुम्हारे जीवन में वैराग्य का क्या कारण है जी बालक को अगर थोड़ा डांट दिया जाए रो लेता है फिर वही हो जाता है यही कहते चतु पंचाब्द संभूतो अरे चार पांच साल के तुम बालक और बालस्तमंदन निर्वेद कारण किंचित तत्व वर्तते अरे तुम्हारा जो निर्वेद का कारण है वैराग्य का कारण जरा वो तो बताओ तुम्हारा सारी बात सुना दी कि हमारी मां ने हमारी उपेक्षा की सौतेली माँ ने हमको ये बात कही पराशर कहते उन्होंने समझाया रे वो वो छत्री दायाद अरे छत्री के बालक ये छोटी मोटी बातों को छोड़कर तुम बन जाना चाहते हो बन जाने की जरूरत नहीं घर जाओ कहा नहीं, नहीं महाराज अब तो हमने दृढ़ निश्चय किया है हमारे महारि कहते निश्चय दृढ़ होना चाहिए शरीर चाहे भले छूट जाए किंतु तो लक्ष्य छूटने वाला नहीं है जिस लक्ष्य को हमने बनाया है याद रखिए शरीरम पातयामी वा शरीर भले छूट जाए किंतु तो लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए जो लक्ष्य से समझौता कर लेता है वो साधक है ही नहीं याद रखिएगा इसलिए लक्ष्य से समझौता नहीं होना चाहिए आप सब कुछ में समझौता कर लीजिए जिस उद्देश्य से आपने जीवन प्रारंभ कर दिया है उस उद्देश्य में फिर समझौता नहीं नहीं चक्का कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो परमात्मा भी हमारा सहयोग सय, करेगा और यदि संकल्प हमारा ढुलमुल है तो फिर परमात्मा का सहयोग मिलने वाला नहीं इसलिए संकल्प दृढ़ होना चाहिए संकल्प मैंने सम्यक कल्पना कि हम ये लक्ष्य प्राप्त करके ही निकलेंगे अब जब महाराज इन महात्माओं से दुरु जी ने बंदन करके कहा महाराज आप दुज सत्तमा है कृपा करके हमको बताओ कि वह भगवान कैसे मिलेगा जिससे हम यह पद प्राप्त कर सके तुम्हारा तो सातों महात्मा ने ये जो सात सप्त महात्मा इन सभी महात्माओं ने अलग अलग एक एक श्लोक में इनको उपदेश दिया है मरीची महात्मा कहते हैं अनाराधित गोविंदई महाराज गोविंद रही संप्राप्त थे श्रेष्ठम तस्मान आराधय अच्युतम भगवान को प्राप्त करने के लिए आराधना चाहिए ये गोविंद को प्राप्त करने के लिए आराधना चाहिए आप आराधना अच्छुत भगवान की करो अत्री महात्मा कहते हैं देखो भाई एक बात बताएं बताए स्थान अरे वो वो हम बताते हैं रहता है कहा प्राप्त तस्मा आराध्य अच्तम अच्छुत जो सब जगह व्याप्त परमात्मा है उसकी आराधना करो महाराज से कर अंगिरा महात्मा ने भी उनको कहा कि जो सब जगह निवास करता है सर्व वेदम अच्युतम अव्ययम आत्मा न ऐसे परमात्मा की आराधना करो पुलस्तमात्मा कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम यो ब्रह्म तथा परम तमाराध्य हरिम याति मुक्ति मत दुर्लभ हाम कहते हैं देखो भाई जो अति दुर्लभ मुक्ति पाद है धर्म अर्थ काम ये और मोक्ष चार चारुषार्थ है सबसे ज्यादा कठिन पुरुषार्थ जिसमें ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता है वो मोक्ष है महाराज बड़ी विडंबना हो गई समाज में आपको सच कहें ये चार जो पुरुषार्थ है ना दो प्रारब्ध से मिलते हैं और दो में परिश्रम करना पड़ता है अर्थ और काम ये पुरुषार्थ से नहीं प्रारब्ध से मिलते हैं यह ब्रह्म है मनुष्य का कि हम पैसा पुरुषार्थ से कमा रहे हैं अर्थ और काम आपके प्रारब्ध से मिलेंगे किंतु धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ से मिलेंगे होता क्या है व्यक्ति अर्थ और काम भोगने के लिए तो खूब पुरुषार्थ करता है दिन रात लगा देता है और मोक्ष की चर्चा करना हो धर्म की बोले मेरे भाग्य में मोक्ष होगा तो मिल जाएगा बोले भाग्य में होगा तो मोक्ष मिल जाएगा अरे नारायण भाग्य से धन मिलता है भाग्य से मोक्ष नहीं मिलता है भाग्य से धर्म नहीं मिलता है धर्म को तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा परिश्रम करना पड़ेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो महाराज यहां इन्होंने कहा कहते हैं जो अति दुर्लभ है मुक्ति पद वो भी भगवान की कृपा से महाराज हरि की कृपा से मिल जाता है इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करो पुल महात्मा ने भी इनको समझाया कि जो महाराज इंद्रियों का विषय नहीं है और जो जगतपति है यज्ञपति है जो भगवान विष्णु है उसकी आराधना करो तुम सुव्रत शब्द का प्रयोग है ऐसे क्रतु महाराज ने और वशिष्ठ जी महाराज ने इन सब महात्माओं ने इनको सुंदर उपदेश दिया और कहा बेटा हमारे उपदेश को तुम स्वीकार करो और जाकर के ऋषियों ने एक साथ मिलकर के इनको कहा कि जो हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यय स्वरूप परमात्मा है जिसका द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपणी इसी को कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो इस मंत्र की बड़ी महिमा गाई गई कल भी मैंने आपको सुनाया था निवर्तन्ते गत्व चंद्र आदि जा जा करके लौट आते हैं किंतु जो द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करता है द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है उसका क्योंकि महाराज ये मोक्ष प्रदान कराने वाला है जब महाराज इनको ऐसी बात इन्होंने समझाई ध्रुव तो जी महाराज अपना घर द्वार छोड़कर के निकल गए थे और गए कहा बोले मधु नामक स्थान में गए ये मधु नामक स्थान कौन सा है बोले यहां बाद में एक आकर के निवास करने लगा था फिर उसका बेटा था लवण उस लवण को महाज बा महाबली था उसको शत्रुघ्न ने उसका वध किया और शत्रुघ्न ने उसका वध करने के बाद मथुरा नाम की नगरी वहां बाद में बसी उसी का नाम है मधुवनम जहां सदा परमात्मा निवास करते हैं ये बात भागवत में भी है और यहां भी है देव सानिध्यम हरिमेदशाह मथुरा में सदा परमात्मा रहते हैं याद रखेगा मथुरा का परित्याग करके परमात्मा जाते निहितम हरि शब्द का प्रयोग बोले सर्व पाप हरे तस्मिन तपस सह और उसको प्राप्त करने के लिए तप बहुत जरूरी है बिना तप के परमात्मा मिलने वाला नहीं है महाराज ये तप करने के लिए वहां गए और बामपाद स्थिते तस्मिन वहां तो पांच महीने की आराधना बताई गई श्रीमद भागवत महापुराण में और यहां वर्णन है कि एक पैर से पहले बामपाद से खड़े हुए तो जिधर वामपाद इनका पैर रखा था इनकी तपस्या से उधर पृथ्वी झुक गई इतना महाराज बल बढ़ा फिर दूसरा पैर बदला उससे उधर की पृथ्वी झुक गई फिर अंगुष्ठ मात्र से खड़े हो गए हैं जब महाराज ये क्रिया चाली हुई तो नद्या नद्यो नदा समुद्राश्च सं परम यो देखो व्यक्ति का प्रभाव एक व्यक्ति का प्रभाव पूरे समाज में पड़ता है का प्रभाव समि में पड़ता है यदि एक व्यक्ति भी घर में आराधना साधना करता है तो सबका सब पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा देखो ध्रुव जी महाराज की आराधना प्रारंभ हुई तो नदियां समुद्र नद ये सब में महाराज क्षोभ उत्पन्न हो गया और देवता घबड़ा गए कि लगता है ये इंद्रपद चाहता है दूसरे चिंतन करने लगे लगता है वरुण पद चाहता है तो एक कुष्मांड नाम के देवता होते हैं उन लोगों ने महाराज माया से रूप बनाना प्रारंभ किया देखो ये भी सावधान रहना चाहिए जब व्यक्ति साधना करने के लिए निकलता है तो देवता लोग ही कई प्रकार के रूप बनाकर व्यवधान डालते हैं कई बार महाराज हमारे महाराज जी के शिष्य महात्मा ने बताया हमें अच्छे साधक हैं हमारे तो आदरणीय है और ऐसे महात्मा का तो हम प्रातः प्राता स्मरण करते हैं तो कहा कि जब हम साधना के लिए निकले तो प्रेमपुरी में ही उनकी कथा थी जी और उस समय छोड़कर चले गए थे जब मैं मिलने के लिए उनके पास में गया तो महात्मा ने कहा एक दिन मैं सुबह सो रहा था लगभग तीन बजा होगा और ऐसा लगा कि सामने महाराज जी खड़े हैं गुरुदेव और सामने खड़े होकर के वो कह रहे हैं कि तुमने ये काम गलत किया है तुमको वापस जाना चाहिए जो समय लिया है उस समय को पूरा करो पहले जब महाराज ये हमने कहा कि देखा और आवाज सी सुनाई पड़ी तो मैं तो बहुत दुखी हो गया कि जो हमने साधना के लिए जीवन प्रारंभ किया उसमें ये व्यवदान कैसे महाराज श्री की ऐसी आज्ञा फिर चिंतन करने लगे कि ये महाराज श्री की आज्ञा कि हमारे मन की आज्ञा जो महाराज जी की जब सेवा में हम रहते थे तो महाराज जी पूछते थे क्या चल रहा है तो बोले जब इनको पूछो तब तो हिसाब में लगे रहते हैं जब पूछो तो काम में लगे रहते तो एकांत में हमको कहते थे कि महात्मा यह शरीर इसलिए नहीं मिला है ये शरीर मुक्ष प्राप्ति के लिए मिला है तो जब प्रत्यक्ष में जब रहते थे तब वो कहते थे और यहां ये नाटक क्या हो रहा है बाद में पता चला वो महाराज जी नहीं हमारा मन ही सरूप को धारण करके आ गया है याद रखेगा ये मन बड़ा नटखट है जी सबका रूप धारण कर लेता है ऐसे ऐसे वैसे ये देवता लोग भी अब देखे कुषमाण्ड नाम के देवता ये भागवत में कथा नहीं है महाराज ये माँ का रूप बनाकर द्रु के पास पहुंच गए और सुनीति का रूप बना कर, रूप बना कर खे, पुत्रेत करुणाम बाचमा हाया मई तदा और महाराज सुनीति का रूप बनाकर गए खूब रोते हुए देवता लोग और तड़प तड़प तड़ करके छाती पीट पीट करके रो रही बेटे ये तुम्हारी छोटी सी उम्र और ये इतना कठोर तब तुमको करना चाहिए अरे तुमको तब करने का भी नहीं है पहले घर में चलो और घर में चलकर जब बड़े हो जाना अभी तुमने संसार सुखी कहा देखा है तुमने दुनिया में क्या होता है कुछ नहीं देखा छोड़कर चले आए और मारा तुम्हारी अवस्था ही क्या है क्वत पंच वर्षीय चाहता दारुणम तपा कहा तुम पांच वर्ष के और कहा ये दारुण तप महाराज ऐसी ऐसी बात बोल रही हैं मां रुदन कर रही हैं बाद में जब द्रु ने नहीं देखा तब तो कहने लगी तुम हमको अनाथ बनाकर चले आए हो ये भी नहीं देखा यहां कहते हैं देख करके भी नहीं देखा ऐसा लगता है कि ये सब घटना सामने घट रही किंतु तो उसके बाद भी उधर दृष्टि उनकी है ही नहीं जब सोचा कि हमारे प्रेम का भी असर नहीं पड़ा तो जो उम्मां बोल पड़ी बोले वत्स वी अरे बेटा बेटा देखो देखो क्या देखें बोले राक्षसांशते निषणे तुम्हारे पीछे राक्षस आ रहे हैं और इन राक्षसों के हाथ में महाराज कैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और महाराज ने देखा कि राक्षस चिल्लाते हुए आ गए मारो काटो की आवाज करते हुए आ गए हन्नते हन्यताम हन्यते अन्यताम ये सौ छिदताम चिदताम चायचराहा मारा निशाचर ये सब खा जाओ इसको मार डालो इसको छोड़ो मत इसको ऐसी ध्वनि करते हुए आए किंतु जिसने महाराज अपना समर्पण कर दिया है भगवान के चरणों में उसको क्या वह है जिसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर कभी उलझते ना सुना उसकी नंद किशोर महाराज उसको न तो किसी से दुश्मनी है और न ही किसी से राग है आप देखें इतना ये सब किया किंतु तो, बिल्कुल भय नहीं हुआ और सच में हम तो कहते हैं यदि आपको अभी भय लग रहा है तो अभी समर्पण सच्चा भगवान के चरणों में हुआ ही नहीं और जिस दिन समर्पण आपका ईमानदारी से हो जाएगा उस दिन भय लगेगा ही नहीं क्योंकि जिसकी रक्षा जगन नियंत्र जगदीश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर कर रहा है उसको महाराज क्या डरना है किसी से बिल्कुल ये निर्भीक होकर साधना में लगे हैं और साधना के फल फलस्वरूप देवताओं को समझा करके बाद में भगवान स्वयं इनके सामने प्रकट हुए हैं और इन्होंने गदगद होकर के स्तुति की है अब भक्त और भगवान को सामने रहने दीजिए और जो इनकी स्तुति है जो शिवद भागवत महापुराण से बिल्कुल विलक्षण है वह आपके सामने रखेंगे कल आपको बहुत मधुर मधुर लीलाएं सुनने को मिलेंगी जिसमें श्री प्रहलाद जी महाराज का भी पावन पवित्र चरित्र है अभी तो ध्रुव का भी सुनने को मिलेगा और ऐसा विलक्षण प्रसंग है जो हमने पूर्व में कभी न पढ़ा न सुना सच में एक एक श्लोक मनन करने लायक है उसके तो भक्त के जीवन में कितनी निर्भीकता होनी चाहिए कितना विश्वास होना चाहिए किसी भी प्रकार से वह डगे नहीं आपको हम कल सुनाएंगे प्रहलाद के ऊपर संसार के ऐसे कोई अस्त्र शस्त्रों का नहीं शेष रखा गया जो प्रयोग न किया गया हो किंतु तो प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ और भगवान कैसे प्रकट होते हैं ये महापुराण से बिल्कुल विलक्षण प्रसंग है है इसलिए आकर इसका आनंद जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे कथाएं आती अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना हमारी मती रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणार में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदावन बिहारी की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे